अध्याय 22 परमात्मा के निमंत्रण को प्राथमिकता दो प्रभु यीशु ने फिर कहानियां सुनाते हुए कहा परमात्मा के परम स्वर्ग के साम्राज्य की तुलना उस राजा से की जा सकती है जिसने अपने बेटे की शादी की दावत दी उसने अपने सेवकों को भेजा कि वे दावत में आमंत्रित मेहमानों को बुला लाएं परंतु उन लोगों ने आने से मना कर दिया उसने फिर अन्य सेवकों को यह कह कहकर भेजा मेहमानों से कहना देखिए मैं दावत की तैयारी कर चुका हूं मैंने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं और सब कुछ तैयार है दावत में आइए लेकिन मेहमानों ने राजा के सेवकों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया उनमें से कुछ अपने खेतों के लिए चले गए और कुछ अपने व्यापार के स्थानों पर बाकी ने सेवकों को पकड़कर उनके साथ बुरा बर्ताव किया और उन्हें मार डाला तो राजा बहुत गुस्सा हुआ और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को मरवा डाला और उनका शहर जलवा दिया तब राजा ने अपने सेवकों से कहा शादी की दावत तो तैयार है पर मेहमान उसके योग्य नहीं थे इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुमको मिले सबको शादी की दावत के लिए बुला लाओ वे सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको इकट्ठा कर ले आए यहां तक कि बारात घर मेहमानों से भर गया राजा मेहमानों को देखने अंदर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो शादी में शामिल होने के लिए अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए था राजा ने उससे कहा मित्र तुम अच्छे कपड़े पहने बिना शादी में कैसे आए वह राजा को जवाब ना दे सका तब राजा ने अपने सेवकों से कहा इसके हाथ पैर बांध दो और बाहर अंधकार में डाल दो वहां यह रोएगा और गुस्से और दर्द से दांत पीसेगा आमंत्रित तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं प्रभु यीशु फरीसियों के जाल में नहीं फंसे तब फरीसी धार्मिक पंथ के लोग एकजुट हो गए और उन्होंने योजना बनाई कि वे प्रभु यशु को अपनी चाल में फंसा उनसे गलत बुलवाए उन्होंने प्रभु येशु के पास अपने भक्तों और राजा हेरोदेश दल के सदस्यों को भेजा वे आए और प्रभु येशू से बोले गुरुजी, हम जानते हैं कि आप सच्चे हैं आप सच्चाई से परमात्मा के मार्ग का उपदेश देते हैं और आपको किसी का डर नहीं क्योंकि आप कोई भेदभाव नहीं करते तो हमें बताइए कि आपके विचार से रोम सम्राट को टैक्स देना सही है या नहीं प्रभु यीशु उनकी दुष्ट योजना भाप कर बोले ढोंग यो तुम तो मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो मुझे वह सिक्का दिखाओ जिससे तुम टैक्स देते हो तो उन्होंने एक सिक्का उन्हें दे दिया प्रभु यीशु ने सिक्का दिखाकर एक प्रश्न किया यह किसका चित्र है और इस पर किसका नाम लिखा है उन्होंने उत्तर दिया रोम के सम्राट का चित्र है और उन्हीं का नाम लिखा है तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा जो सम्राट को देना चाहिए वह सम्राट को दो और जो परमात्मा को देना चाहिए वह परमात्मा को दो यह सुनकर वे हैरान रह गए और प्रभु यीशु को छोड़कर चले गए मृत्यु के बाद रिश्ते कैसे होंगे उसी दिन सधुकी संप्रदाय के लोग जो मानते थे कि मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं हो सकता प्रभु यु के पास आए और पूछने लगे गुरुजी, परमात्मा के प्रवक्ता मोशे ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी विवाहित व्यक्ति की मृत्यु बिना संतान हो जाती है तो उसके भाई को अपने भाई की विधवा से विवाह करना चाहिए तब उनका पहला बेटा मृत भाई का बेटा माना जाएगा एक समय की बात है कि हमारे यहां सात भाई थे पहले ने शादी की वह मर गया और उसकी पत्नी ने अपने देवर से शादी की क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी इस प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और सातों भाइयों के साथ यही हुआ सबके अंत में वह स्त्री भी मर गई जब परमात्मा सब मरे हुए लोगों का न्याय करने के लिए उन्हें जिंदा करेंगे तब वह स्त्री किसकी पत्नी होगी क्योंकि वह तो सातों भाइयों की पत्नी रही थी प्रभु यशु ने उत्तर दिया तुम्हारी सोच गलत है तुम ना तो परमात्मा ग्रंथ और ना ही परमात्मा की शक्ति को जानते हो जब परमात्मा मरे हुए इंसानों को जिंदा करेंगे तो वे शादी नहीं करेंगे परंतु स्वर्गदूतों के समान होंगे रहा मरे हुए लोगों के जिंदा होने के बारे में तो क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमात्मा ने कहा है मैं वह परमात्मा हूं जिसकी भक्ति अब्राहम इजहाक और याकोब की जीवित आत्माएं भी करती हैं परमात्मा मरे हुए लोगों के नहीं परंतु जीवित आत्माओं के परमात्मा है यह सुनकर भीड़ उनकी शिक्षाओं पर हैरान रह गई परमात्मा और इंसानों से प्रेम जीवन का आधार जब फरीसियों ने सुना कि प्रभु यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया है तो वे इकट्ठा होकर प्रभु यीशु के पास गए उनमें से एक धर्मगुरु ने उनको परखने के लिए पूछा गुरुजी मोशे के नियमों में कौन सा नियम सबसे बड़ा है प्रभु यीशु ने उससे कहा तुम प्रभु परमात्मा से अपने पूरे मन पूरे जीवन और पूरी बुद्धि से प्रेम करो यही सबसे बड़ा नियम है इसी के समान एक और जरूरी आज्ञा यह है दूसरों से अपने समान प्रेम करो सारे मोशे के नियमों और परमात्मा के प्रवक्ताओं की पुस्तकों का आधार यही दो नियम हैं। मुक्तिदाता को राजा दाविद ने सम्मान दिया फरीसी अभी उसी स्थान पर इकट्ठा थे कि प्रभु येशु ने उनसे पूछा मुक्तिदाता के बारे में आप लोगों का क्या विचार है वह किसका वंशज है उन्होंने उत्तर दिया राजा दाविद का प्रभु येशु बोले तो फिर राजा दाविद ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मुक्तिदाता को प्रभु क्यों कहा राजा दाविद का कहना है प्रभु परमात्मा ने मेरे प्रभु से कहा जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पांव तले ना ले आऊं तुम मेरे सिंहासन के दाईं ओर बैठकर शासन करो यदि राजा दाविद उसे प्रभु कहते हैं तो मुक्तिदाता राजा दावित के सिर्फ वंशज कैसे हुए प्रभु यीशु की बात सुनकर कोई भी फरीसी कुछ भी जवाब ना दे सके और ना उस दिन से किसी को उनसे सवाल पूछने की हिम्मत हुई